अथर्ववेदीय बृहदारण्य उपनिषद मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के ष्ठ मंत्र का विचार मूल मूल का हम लोग कर चुके हैं होना है भाष्य का विचार पूर्व मंत्र के द्वारा सम्यक ज्ञान के साधन के रूप से जो तीन सहकारी साधन बताए गए सत्य तप ब्रह्मचर्य इन तीन सहयोगियों में विशिष्ट सहयोगी हैं सत्य इसलिए उसकी प्रशंसा षष्ट मंत्रात्मक श्रुति कर रही है सत्य की प्रशंसा अतः भाष्कर भगवान ने ष्ट मंत्र के अवतर में लिखा कि सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम मंत्र है जो आ, ष्ट मंत्रात्मक अर्थवाद है, वह सत्यरूप साधन की प्रशंसा के लिए है और ये भूतार्थवाद है प्रशंसा केवल जो गुण विद्यमान नहीं है वही बताए जाते हैं जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसमें ऐसी बात नहीं विद्यमान जो वास्तविक गुण उनका कथन इसे कहा जाता है भूतार्थवाद वास्तविक विशेषता का वर्णन तो लोक में अप्रिय वर्जित सत्य प्रिय सत्य वदनशील जो मनुष्य हैं वह जो मिथ्याभाषी मनुष्य हैं उसको पराजित करता है और सत्यभाषी विजयी होता है इसे कहा गया पहले पाद के द्वारा सत्येन सत्यमेव जयते नांद्रितम इसमें सत्य शब्द लक्षणा से सत्यवादी को बताता है और अंधृत शब्द लक्षणा से अंधृतवादी को बताता है तो अं, अंधित को पराजित करके सत्यवादी ही लोक में जीतता हुआ देखा जाता है अंधित जीतता हो ऐसा नहीं और शास्त्र के दृष्टि में भी सत्य की सत्यवादी की बड़ी महत्ता है कि संसार में कर्मफल प्राप्ति के जो तीन साधन बताए तीन मार्ग बताए गए हैं उनमें विशिष्ट मार्ग हैं देवयान नामक मार्ग और उस देवयान मार्ग का प्रवर्तन हो रहा है अनादिकाल से कौन जा रहा है उस मार्ग से तो कहा सत्यन पंथा विततो देवयान तो सत्यवादी के द्वारा यह देवयान मार्ग अनादिकाल से प्रवृत्त है वो चल रहा है और चलता ही रहेगा तो जो देवयान मार्ग सत्यवादी के द्वारा बीतत है प्रवृत्त है उस देवयान मार्ग से गमन करने वाले हैं वैदिक प्रसिद्ध तीन साधनों में से उपासना नामक साधन को अपनाने वाले इसलिए कहा कि ये ना क्रमंती ऋषयो ह्या कामा तो जो ब्रह्मलोक से निकृष्ट लोकांतर की कामना से रहित ऋषि शब्दित उपासक हैं वे ये मार्गेन देवयान आक्रमती गति क्रह्मलोके तो, तो जिस मार्ग से उपासक जाते हैं ब्रह्मलोक वह मार्ग सत्य से वित है ऐसा न करना वह ब्रह्मलोक देवयान मार्ग से गम्य है इसे बताया जा रहा है यत्रतत से परम निधान इस चतुर्थ पाद के द्वारा ये ब्रह्मलोके ब्रह्मलोकेस् ब्रह्मलोके तत तने साध्यभूत उपासनाया साध्यभूत और सत्यस्य वो सत्य रूप साधन का भी साध्य हैं सगुण ब्रह्म विद्या का भी सहयोगी हैं सत्य जैसे सगुण ब्रह्म विद्या का निर्गुण ब्रह्म विद्या का सहयोगी है सम्यक ज्ञान का सत्य ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या का भी सहयोगी है सम्यक ज्ञान है निर्गुण की उपासना वाक्यार्थ भावना तो वाक्यर्थ भावना रूप जो अनुष्ठेय साधन है सम्यक ज्ञान उसका सहयोगी जैसे सत्य है ऐसे अनुष्ठेय साधनातर सगुण ब्रह्मोपासना रूप ब्रह्म सगुण ब्रह्म विद्या का भी सहयोगी सत्य को माना जाता है इसलिए उसे कहते हैं कि सत्य तत्शब्द का अर्थबुद्ध जो साध्यम है वो ब्रह्म सत्य का भी साध्य है सत्य भी उसका साधन है ना, सहयोगी साधन है और प्रधान साधन है सगुण ब्रह्म विद्या तो उपासक सत्य सहकृत अपनी सगुण ब्रह्म विद्या रूप उपासना से यश्मिन ब्रह्मलोके जिस ब्रह्मलोक में विद्यमान अपना जो साध्य है उस साध्य को पाते हैं प्राप्त करते हैं वह साध्य कैसा है तो परमं निधान तो परम निधान है तो निधान शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ भी हैं और निर्विशेष ब्रह्म भी हैं तो जब कार्य ब्रह्म अर्थ करते हैं तो उस समय यत्र शब्द का अर्थ है यह्म लोक है सत्य साध्यभूत हिरण्यगर्भ रूप परम निधान स्थित है जिस ब्रह्मलोक में उस ब्रह्मलोक को जिस मार्ग से उपासक प्राप्त करते हैं वह देवयानाख्य मार्ग सत्य से बीत है ऐसा अन्वय होगा और जब तत्शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म करेंगे परमार्थ तत्व करेंगे तो उसी तत्शब्द से परामृष्ट परमार्थ तत्व का स्वरूप बताने वाला ये परमं निधानम शब्दय है पद है ये बताते हैं प्रकृष्ट निधान निधियते इति निधानम ईश्वत्पत्ति के अनुसार जिसे निपसर्गपूर्वक धा धातु स्थापना अर्थ में होता है तो जो निहित है निधियते इति निधान का अर्थ निकलेगा निहित तो, स्थित जिसके जिसे स्थापित किया गया है मतलब स्वरूपत ही वो स्थित है अपने आप से ही और वो कैसा तो दो हैं वहां पर भी एक तो व्यापक होने से यहां भी है वहां भी है सबकी अंतरात्मा है ना लेकिन उपासक लोग उसे ब्रह्मलोक में जाकर के आत्मरूप से साक्षात्कार करते हैं उसकी प्राप्ति उन्हें ब्रह्मलोक में होती है स तत्र पुरुषम ईक्षते ऐसा मंडक उपनिषद में कहा गया ना क्या न उसमें प्रश्न उपनिषद में कि उपासक त्रिमात्र ओंकार की पर दृष्टि से उपासना करने वाला उपासक उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर के वहाँ पर त्रिमात्र ओंकार का आलम्बन लेकर के जिस परम पुरुष का ध्यान किया है उस परम पुरुष को वहाँ पर प्राप्त करता है उसकी प्राप्ति है आत्मरूप से अनुभूति वहां करता है वो तो सत्यन पंथा विततो देवयान उस ब्रह्मलोक में पहुंचाने वाला जहां पर परब्रह्म ब्रह्म दोनों को भी ऋषि शब्दित चिंतक प्राप्त करते हैं अपर ब्रह्म की यहाँ पर उपासना करने वाले अपर ब्रह्म को और पर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार का आलमन लेकर के उपासना करने वाले परब्रह्म को प्राप्त करते हैं जिस ब्रह्मलोक में जा कर के वह ब्रह्मलोक जिस उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होता है वह उत्तरायण मार्ग सत्य से वित है यह अर्थ निकलेगा इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि सत्य सत्य में वे सत्यवान एवं तो सत्यम का लक्षणा से अर्थ किया जा रहा है सत्य रूप धर्म का आश्रयभूत सत्यवान व्यक्ति अप्रिय वर्जित प्रिय सत्यवदनशील वो सत्यवान है और वही जयते का अर्थ कर दिया जयती छांदस आत्मनिपद है न तो न अंधित तो अंधित शब्द भी लक्षणा से अंधित वादी का परामर्शक है इसलिए कहते हैं न अंधित्यर्थ अंधृतवादी नहीं प्राप्त करता सत्यवादी ही प्राप्त करता यानी जीतता है यहाँ सत्य और अंध्रित पद में तदाश्रय विषयक लक्षणा की गई लक्षणा का कारण बताया जा रहा है तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा का कारण होता है बीज होता है जिस अर्थ को लेने से वाक्य में प्रयुक्त पद का जो अर्थ लेने से वाक्य का तात्पर्य निश्चित न हो उस मुख्यार्थ को छोड़ दिया जाता है और फिर उसका लक्षार्थ लिया जाता है तो सत्य शब्द का जो वाचार्थ है आध्रित शब्द का जो वाचार्थ है उसको मात्र लेंगे तो वह क्रिया यानि धर्मरूप होने से केवल सत्यवदन और अंधित वदन इनका लोक में जय या पराजय होता हुआ नहीं देखा गया इनका जय पराजय केवल सत्यवदन रूप क्रिया और अंधित वदन रूप क्रिया का जय पराजय अनुपन्न है और जयते के द्वारा जय और पराजय बताई जा रही है जय बताई जा रही है सत्य की और पराजय बताई जा रही है आंध्रित की लेकिन सीधे सीधे कहीं पर भी सत्यवदन और आंध्रित रूप जो धर्म हैं इनका जय पराजय नहीं देखा गया प्रत्यक्ष विरुद्ध है इसलिए इस वाक्य का अर्थ अनुपपन्न है ना, अनिश्चित हो रहा है सत्य शब्द और अंधृत शब्द का वाचार्थ जो सत्य वदन अंधित वदन क्रियाएँ हैं उन क्रिया मात्र को लेंगे तो वाक्यार्थ अनुपपन्न हो रहा है इसलिए सत्य शब्द का और अंधृत शब्द का लक्षणा से सत्यमान और अंधित यह अर्थ भाष्कर भगवान ने किया इसे नहीं इत्यादि से कह रहे हैं इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि लक्षणा बीजम वक्ति नहीं इत्यादि ना सत्य शब्द की लक्षणा सत्यवान में करने का निमित्त अंधित पद की लक्षणा आंद्रितदी में करने का निमित्त भष्य भगवान बताते हैं नहीं न हो केवलयो हो पुरुष अनाश्रित जय पराजयो वा संभवती जय या पराजय संभव नहीं है केवल सत्यवादी केवल सत्यवदन या आंधृत वदन रूप सत्य अंधित पद के वाचार्थ रूप जो धर्म है वो केवल का अर्थ है पुरुष अनाश्रित केवल की ही व्याख्या है पुरुष अनाश्रितो अपने आश्रयभूत पुरुष में स्थित हुए बिना अकेले सत्यवदन या आंधृत वदन का जय पराजय लोक में संभव नहीं है प्रसिद्ध लोके सत्यवादीनान्दृतवादी अभिभूयते न विपर्यो अतः सत्यस्य बलवत् बलवत्साधन तो कहते हैं लोक में ये बात तो प्रसिद्ध है क्या कि जो सत्यवदन रूप क्रिया का आश्रयभूत पुरुष है वह अंधित वदन रूप क्रिया के आश्रयभूत अंधित पर विजय पाता है उसे पराजित करता है तो प्रसिद्धम लोके सत्यवादी ना अंधतवादी अभिभूत न विपर्यो तो विपर्या नही अतः सिद्धव सत्यस्य बलवत् सत्य तो जिस कारण से सत्य रूप साधन का आश्रयभूतपुरुष जीतता है आंद्रित साधन का आश्रयभूत पुरुष पराजित होता है तो जीतने वाले को माना जाता है बलवान पुरुष तो दोनों एक जैसे हैं एक की जय हो रही एक की पराजय हो रही है जय पराजय में निमित्त हैं उनमें आश्रित सत्य आध्रित रूप क्रियाएँ इसलिए सत्य अंधत की अपेक्षा बलवान है यह निश्चित होता है कि सत्य बलवत्साधन सिद्ध सत्य प्रबल साधन है यह निश्चित हुआ किंच्र अवगम्यते सत्य साधनातिशय्व तो सत्य में साधनातिशय्व का मतलब अन्य साधन की अपेक्षा उत्कृष्टत्व अतिशय है विशेष वो विशेष है उत्कर्ष तो सत्यूप साधन में अन्य साधन की अपेक्षा विशेषता केवल लोक प्रसिद्ध ही है ये बात नहीं शास्त्र से भी अवगत होती है सत्यरूप साधन की अन्य साधन की अपेक्षा विशेषता विशिष्टता उत्कर्ष तो कहा शास्त्र से कैसे अवगत हो रहा है ये प्रश्न पूछते हैं कि कथम यानी शास्त्रे कथम सत्य से साधन से अतिशय अवगम्य थे ये कथम शब्द का अर्थ है कि अन्य साधन की अपेक्षा सत्य रूप साधन में कैसे विशेषता अवगत होती है तो हेतु बताते भाष्कर भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं द्वितीय पद की व्याख्या पाद की व्याख्या करते हुए द्वितीय पाद हैं सत्येन पंथा विततो देवयान इत्यादि ये जो तृतीय पाद है इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं कि सत्यन यानी यथाभूत वाद व्यवस्थया यथाभूत वाद वाद यानि वदन और यथाभूत यानी सत्य तो यथाभूत वाद हैं सत्य वदन वाद और उसकी जो व्यवस्था बताई है कि सत्यम ब्रुआयात प्रियम ब्रियायात न ब्रुआयात सत्यम अभी अप्रियम तो अप्रिय सत्य को न बोले और प्रिय हो लेकिन अंद्रित हो तो वो तो बोलना ही नहीं है ये हैं सत्यवाद व्यवस्था सत्य बोलना है प्रिय बोलना है अप्रिय सत्य नहीं बोलना है और प्रिय अंद्रित नहीं बोलना है अंधित है प्रिय है लेकिन मिथ्या है वो भी नहीं बोलना इस व्यवस्था में जो बताया गया सत्यवदन है वो है यथा भूतवाद व्यवस्था और यथाभूतवाद व्यवस्थाया सत्य नकार निकलेगा हाँ, तो, तो उसकी है यानी आंद्रित के समय मौन रहेगा तो आंद्रित की आंद्रित का अनुमोदन कर रहा है ऐसा माना जाएगा ये कह रहे हैं तो बोलना होता है किसी कार्य के प्रति सहमति दिखाना नहीं बोला है का अर्थ है वो उदासीन है उसके प्रति असहमति भी निकलता है अर्थ जब बोलता है जो मौनी है वो कभी बोलता ही नहीं है तो वो अलग बात लेकिन बोल सकता है तब भी नहीं बोल रहा है का अर्थ है उसका उसके आध्रित के प्रति अनुमोदन नहीं है एक साथ ही दोनों बातें चल रही हैं तो सत्य के समय तो बोल करके अनुमोदन कर दिया ध्वनि मत से सहमति कर दी और बाकी तटस्थ रहा तो माना जाता है कि वो अनुमोदन नहीं कर रहा तटस्थ है तटस्थ भी तो ये किया जाता है वो मौन रहना सर्वथा अनुमोदन का ही लक्षण नहीं है बॉडी लैंग्वेज भी होती है एक मौन रहते समय वो शरीर की भाषा क्या बता रही है उसके हाव भाव उससे वो निकलता है कि वो समर्थन है कि असमर्थन है खाली मौन रहना मात्र नहीं वो भी एक भाषा है हावभाव भी उससे समर्थन असमर्थन प्रकट होता है वो देखना पड़ता है कि किस प्रकार का है न तो ब्रह्म बोलता नहीं है लेकिन अनुमंता एक आता है ना दृष्टा भुगता अनुमंता वो अनुमंता भी है अनु भरता भोगता महेश्वर ओ अनुमोदन करता है अपनी उपस्थिति मात्र से कार्य कर रहे हैं करते अनुमोदन कर रहा है और कभी कभी अनुमोदन नहीं करता है तो बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है कि वो क्या है वो इसलिए सीधे वक्ता का तात्पर्य भी वो कारण होता है न वाक्यर्थ ज्ञान के प्रति और वो तात्पर्य प्रतीत होता है उसके हाव भाव से अनुमोदन अननुमोदन का तो ये कहा जा रहा है कि आंद्रित नहीं बोलना है का अर्थ है कि अपना तात्पर्य अन के प्रति हमारा अनुमोदन नहीं है वह प्रकट करना है वह आप बिना बोले भी कर सकते हैं वाणी के व्यापार से ही करने की जरूरत नहीं वहावाओ से हो सकता है ओ तो सत्यन यन यथाभूतवाद व्यवस्थया पथायानाख्योतथ विस्तीर्ण सात सात्यन प्रवृत तो तो देवयान नामक जो मार्ग हैं वह सत्य से वीत है यानि विस्तीर्ण है का अर्थ है निरंतर प्रवृत्त है, सातत्यन प्रवृत्त तो वह उस मार्ग से कभी आध्रितदी का प्रवेश न होना यही उसका निरंतर सत्यवादी के द्वारा वीतत होना है कभी अंधित भी उसमें चला जाए तो माना जाता है कि वह सत्य से ही बीत नहीं रहा जब कभी भी जाएगा तो सत्यवादी ही उस मार्ग से जाएगा सत्यवादी के लिए ही उस मार्ग की बैरिकेटिंग खुलेगी तो माना जाएगा कि सत्य से ही देवयान आख्य मार्ग वितथ है तो पंथा दैवयानाख्यो वितथ विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत आगे हैं तृतीय पाद का व्याख्यान भाष्य में ये न पथा आक्रमती एने क्रमते ऋषयो ऋषयों का करते हैं कि दर्शनवंत और दर्शनवंत का भी अर्थ चार नंबर टिप्पणी में अर्थ कर दिया उपासका दर्शन शब्द कार्थ ज्यान ज्यान का अर्थ है ज्ञान ज्ञान का अर्थ सगुण ब्रह्म ज्ञान जब करते हैं तो उपासना ही होता सगुन ब्रह्म विद्या उपासना वो भी ऋषि शब्द का अर्थ है लेकिन यहाँ उपासक अर्थ हैं योगिक शब्द हैं ये और साथ साथ उपासना का सहयोगी कैसे ऋषि लोग यानी उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं देवयान मार्ग से जाते हैं तो उनका विशेषण बताया जा रहा है सत्य के आश्रयभूत जो है और जिनके अंदर सत्य स्थित होता है उनके अंदर ये नहीं होता जो यहाँ बताया जा रहा है कुहक माया शाठ्य अहंकार दंभ अंधित वर्जिता का अर्थ है सत्य का पूर्व मंत्र में भस्कर भगवान ने आंद्रित परित्याग बताया था ना और ये आंद्रित के ही कई प्रकार हैं कुहक से लेकर के आंद्रित तक तो कुहकम का अर्थ करते हैं टीकाकार यानी कुहक माया शाट्य अहंकार दंभ आंद्रित ये छह है ना तो ये जो छह हैं ये सत्य के विपरीत हैं ये जिसके अंदर रहेंगे वह सत्यवादी नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं कि कुह कादि वर्जिता रही था तो कुहक क्या है तो कुहक का अर्थ है पर वंचनम कुहकम दूसरों की वंचना कुहक कहलाता है और माया कहलाता है अंदर कुछ और बाहर कुछ अंदर के अपने कुत्सित भावों को प्रकट न होने देना ऐसा बाहर प्रदर्शित करना कि अंदर के कुत्सित भाव प्रकट न हो माया कहलाता है। तो अंतर अन्यथा गृहत्वा वही अन्यथा प्रकाशनम माया और साठ्यम वो हैं विभवानुसारेण अप्रदानम विभव के अनुसार यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान न करना साठ्य है अहंकारो मिथ्या अभिमान अहंकार शब्द शब्द का अर्थ मिथ्या कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान ये हुआ अहंकार और दम्भ हैं धर्मध्वजित्व थोड़ा बहुत पुण्य कर्म किया और उसका खूब बखान किया जा रहा है एडवरटाइज निकाली जा रही है तो धर्मध्वजित्व है आंद्रित आंद्रितम का अर्थ अयथा दृष्ट भाषणम तो जो प्रामाणिक भाषण नहीं है यथा दृष्ट तो कहा जाता है प्रामाणिक भाषण को यथा दृष्ट भाषण और अ यथा दृष्ट भाषण है अप्रामाणिक बोलना ये सारे दोष हैं छः इन दोषों से रहित जो ऋषि है यानी उपासक है और कैसे हैं तो आप्तकामा तो भाष्य में आप्तकाम शब्द का अर्थ करते विगत तृष्णा सर्वतो तो सर्वतः जो उनका प्राप्तव्य है अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म देवयान मार्ग से प्राप्त होने वाला जो फल उस फल से अतिरिक्त फलांतर की तृष्णा जिनके चित्त से निकल गई है उन्हें कहा जाएगा विगत तृष्ण ओंकार उपासना रूप ये, ये उपासना रूप साधना को अपनाया है जिस फल की प्राप्ति के लिए उस फल विषयक कामना से अतिरिक्त कामनाएं चित्त में से निकल गई हैं जिन उपासकों के ऐसे उपासक तो ये दो विशेषण हो गए एक तो काम और दूसरा कुहकादि वर्जिता कुहकादि जो दोष हैं इन दोषों से रहित और विगत तृष्ण जो ऋषि हैं उपासक हैं वे येन वेन देवयानाख्यन पथा आक्रमनतीने ग्छ यह अर्थ निकलेगा तो आप तो विगत तृष्णा सर्वतः अब चतुर्थ की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तो कहाँ जाते हैं कुहकादि रहित विगत तृष्ण उपासक देवयान आख्य मार्ग से कहा जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वो स्थान बताया जा रहा है यत्य परमं निधानम से तो यत्र यानी यस्मिन् यनि यानी परमार्थ सत्य सत्यस्य उत्तम साधनस्य से संबंधी तो सत्य रूपी जो उत्तम साधन है इसका संबंधी एने साध्य साधन का संबंधी होता है साध्य तो सत्य रूप साधन का जो साध्य है वो तत्शब्द से लेना है ये तत्शब्द का अर्थ किया है यत् मूल में है ना यत्र सत्य से परम निधानम तो यत्र में जो तत् सरोनाम है वह परमार्थ तत्व का परामर्शक है और वो परमार्थ तत्व शब्द से परामृष्ट कैसा है तो सत्यस्य से संबंधी यानी सत्य रूप साधन का साध्य सत्य रूप साधन से लभ्य सत्यन लभ्य तपसा हेष आत्मा पूर्व मंत्र ने कहा न इसलिए सत्य रूप साधन से जो लभ्य है वो हो गया तत्शब्द का अर्थ तत् सत्य से यानी सत्य रूप साधन से प्राप्तव्यत्रि जहाँ है तो कहाँ हैं तो उपासकों को जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना कर रहे हैं उन्हें तो वह प्राप्त होगा देवयान मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक में इसलिए यत्र यद्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म लोके योक तो यत्र यानी परमार्थ ये सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी साध्यम वो कौन है उत्तम साधन सत्य का संबंधी तो साध्य यानी उससे प्राप्तव्य है और उस साध्य की विशेषता बता, बताते हैं कि परमम यानि प्रकृष्ठम निधानम निधान की उत्पत्ति करते हैं पुरुषार्थ रूपेण इति निधानम हाँ ठीक है हाँ तो दोनों अर्थ लिए हैं देवयान मार्ग आया इसलिए देवयान मार्ग से आक्रमण रूपाशक ऋषि शब्द का अर्थ किया तो ब्रह्मलोक भी हैं और एक जब शब्द से परमार्थ तत्त्व लेते हैं तो यब्द का अर्थ करना होगा सत्य रूप साधन सत्य का साध्य और वह यत्र शब्द से भी ग्राह्य सत्य ही है सत्य तत् यत्र का अर्थ यस्मिन सत्य तत् तो सत्य में तत् यानी वह परमार्थ तत्व निहित है स्थित है का मतलब सत्य सत्यरूप साधन से लभ्य है तो यत्र शब्द का अर्थ अलग अलग लेना पड़ेगा जब शब्द से परमार्थ तत्व अर्थ, अर्थ करते हैं तो यत्र शब्द का अर्थ करना होगा सत्य रूप साधन और उस सत्य रूप साधन में वह स्थित है उससे प्राप्तव्य है और परम कार्थ कर दिया प्रकृष्टम निधानम का अर्थ करते हैं पुरुषार्थ इति निधानम तो निधान का अर्थ होगा विद्यमान स्थित तो त्र ये नथा आक्रमती सत्यन वितत तो तत्र यानी ब्रह्म लोके यद्द कार्थ जब ब्रह्म लोक करते हैं परम निधान शब्द कार्थ करेंगे वह हिरण्य तो उस समय तत्र शब्द से यत्र शब्द से लिया जाएगा ब्रह्मलोक को इसलिए भाष्यस्थ इस वाक्य में जो तत्र शब्द हैं यत्र शब्द से जिस अर्थ का परामर्श होता उसी का परामर्शक तत्र शब्द होगा तो तत्र का अर्थ निकलेगा फिर ब्रह्मलोक है च ये पथा कथा आक्रमंती जिस मार्ग से जाते हैं उपासक स सत्य न वीतत वह देवयानाख्य मार्ग सत्य से वीतत है ऐसा पूर्व के साथ संबंध करना तो इस प्रकार ये जो है ष्ट मंत्र इसकी चर्चा संपन्न होती है अष्टम मंत्र है सप्तम मंत्र है इसका अवतरण भाष्य है <coughs> किन तत् किन धर्म कंच यह अवतरण भाष्य है एक प्रश्न किया जा रहा है यत्र सत्यस्य परमं निधानम कहा न ओ तो जो सत्य रूप साधन में निहित परम निधान शब्द से कहा गया कौन है, है।, है? है? कि तत्थ है किन तत् इत्यादि की औतरणिका को देखिए कि सत्य से निधान यद उत्तम तत् पुनर्विशेष्य इति किन तत् किन धर्मकंच तदि वह सत्य का सत्य निधान जो बताया गया है न साध्य बताया गया उसका विशेष और भी बताया जा रहा है सप्तम मंत्र के द्वारा और वो जो विशेषताएं हैं उस विशेषता को प्रकट करने के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है कि किम पुनः तत् किन धर्म कंच तो किम तत् इसमें तत् अर्थ है वह परम निधान सत्य में स्थित जो परमार्थ तत्व तो बताया वह किन स्वरूपम उसका क्या स्वरूप है और किन धर्म कंच उसके स्वरूपभूत धर्म क्या हैं इस प्रकार जिज्ञासा होने पर भास्कर भगवान कहते हैं इति थे इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सत्य के परम निदान को बताया जाता है और उसके स्वरूपूत धर्मों को बताया जाता है सप्तम मंत्र में तो सप्तम मंत्र का उच्चारण कर लें बृहच्च तद दिव्यमचि सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतर विभाति दूरात सुदूरे तदीहांति के पश्य स्वीहैव निहितुहा तत् तो तत् वह प्रकृ तत्शब्द सर्वनाम है न प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है इसलिए जो प्रकृत है जिसे पहले कहा गया अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र उसी का परामर्शक तत् हैं सर्वनाम तो ये जो प्रकृति ब्रह्म हैं ये जो प्रकृति ब्रह्म है वह बृहत है है का मतलब है महान है ब्रिंगी धातु से बृहत शब्द बनता है वह महत को अपरिन्न को बताता है वो अपरिन्न है क्यों तो व्यापक होने से सर्व तो व्यापक व्याप तत्वात ऐसा भाष्कर भगवान ही तो बताएंगे उसको बृहत बृहद इसलिए कहा जाता है कि सर्वत्र व्याप्त है देशत अपरिछिन्न है और देशत अपरिछिन्न तो माया भी है देशत अपरिछिन्न आकाश भी है सर्वतो व्याप्त ऐसा ही आकाश के तरह सर्व तो व्याप्त है तो फिर तो आकाश जड़ है तो ये भी जड़ हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि दिव्यम तत् वह दिव्य है दिव्य का अर्थ है स्वयं प्रकाश है चेतन है अतीन्द्रिय हैं तो दिव्य शब्द से स्वयं प्रकाश को लिया जा रहा है स्वयं प्रकाश यानी अतिद्रिय इंद्रिय अगोचर और अचिंत्य रूपम तो होने के कारण ही स्वतंत्र जो मन है वह इंद्रिय गोचर जो शब्दादि हैं उन्हीं का चिंतन करता है उसके चिंत चिंतन के विषय इंद्रिय ग्राह्य शब्दादि हुआ करता है और यह अपरिचिन्न ब्रह्म यदि दिव्य हैं अतिद्रिय हैं इंद्रिय अगोचर हैं तो स्वतंत्र मन का वह चिंतनीय भी नहीं होगा स्वतंत्र मन के चिंतन रूप व्यापार का विषय भी नहीं बनेगा इसलिए उसे कहते हैं अचिंत्य रूपम उसका स्वरूप अतन्द्रिय होने से ग्राह्य नहीं होगा आपके मन से मनोअग्राह्य और वो कैसा है तो कहते हैं सूक्ष्माच्यू तत् सूक्ष्मतरम तत्नि ब्रह्म ये प्रकृतात्म तत्व वह सूक्ष्मण प्रसिद्ध जो आकाश आदि हैं उनसे भी सूक्ष्मतर हैं का अर्थ हैं सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सापरागति परम शब्द है सूक्ष्म तो जो वो सूक्ष्म वस्तुएं हैं आकाश आदि उनसे भी सूक्ष्म है पुरुष और पुरुष से सूक्ष्म और दूसरा कोई नहीं है वह सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है इसलिए उसे कहा जाता है कि तत सूक्ष्म सूक्ष्मतरंच ऐसे लगाना वह ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है अनेन निरतिशय सूक्ष्म है और विभाति ऐसा होने पर भी ये जो विविध रूपों में प्रतीत हो रहा है प्रकाशक के रूप में सूर्य चंद्रमा तारे आदि के रूप में जगत में प्रकाशकत्व रूपेण प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं उन रूपों से उनको लेना वी शब्द से वी अने विविधम भाति अने दीप्यते प्रतीयते तो सूर्यादि अनेकों रूप से वही प्रतीत होता है स्वतः सूक्ष्मतर है लेकिन सूर्यादि औपाधिक रूप से वही प्रतीत हो रहा है और वो कैसा है तो कहते है दूरात सुदूरे तत तथ यानि ब्रह्म दूर का अर्थ हैं हम जहां हैं वहां से विप्रकृष्ट देश में स्थित पदार्थ माना जाता हमसे दूर हैं और उस दूर पदार्थ से हमसे जो 10 20 50 100 किलोमीटर हजार किलोमीटर दूर हैं वो तो दूर हुआ और सुदूर कहा जाएगा दूरत्व रूपे न जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों से भी अति दूर निरतिशय दूरत्व सुदूर शब्द ऐसे लेना निरतिशय दूरत्व को तो वह दूरात सुदूर है का अर्थ है उससे दूर दूसरा कोई नहीं है सबसे अधिक दूर वही है किसके लिए तो अज्ञानी के लिए अज्ञानी अन्यत्र भाष्कर भगवान ने कहा यदि प्रकाश की गति से अरबों वर्षों तक प्रति क्षण अरबों किलोमीटर चलने वाले यान में बैठ कर के भी कोई यात्रा करता है आत्म तत्व जहां हैं वहां पहुंचने के लिए लेकिन कभी करोड़ों वर्षों तक भी नॉनस्टॉप चलता रहे नहीं मिलने वाला हो अज्ञानी को इसलिए उसे कहा जाता है अज्ञानी के लिए दूर से भी अति दूर सबसे दूर और ज्ञानी के लिए तद यहां तिके च यह यानि शरीर है और शरीर में भी आत्मा के दृष्टि से देखते हैं तो ये स्थूल शरीर और यानी अन्नमय कोष प्राणमय कोष ये दूर है आत्मा से बीच में तीन कोशों का व्यवधान है न मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आनंदमय विज्ञान में, आनंद में।, आनंद में, में मनोमय भी दो कोष दूर हैं विज्ञान में एक कोष दूर हैं और ये जो आनंदमय है वह भी दूर ही हैं लेकिन यहाँ जिस आत्मा की चर्चा की जा रही है अत अचिंत्य रूप और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वह आत्मा तो ज्ञानी के लिए अपना स्वरूप ही है इसलिए माना जाता है कि शरीर के अंदर जो अंतिक है अंतिक का तो है समीप तो अंतिके है समीप है और समीप किसको माना जाएगा अपने वास्तविक स्वरूप को ही सबसे ज़्यादा समीप माना जाता है उस स्वरूप की अपेक्षा आनंद में दूर है स्वरूप तो स्वयं ही हैं और विज्ञान में भी दूर हैं और आत्मा तो स्वयं ही होने के कारण अंतिक है अति समीप है तो यह यानी शरीरे शरीर आत्मरूप रूपेण रूपे स्थितम् अंति के वह अति समीप है स्वरूप ही हैं किसके लिए तो ज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए वह स्वरूप है अत्यंत समीप है कोई दूरी है ही नहीं और वह कहाँ है तो कहते इश्यतु निहितम तो पश्यतु यानी जो चेतनावान प्राणी है पश्यत क्षेत्री प्रत्यय है जो देख रहे हैं का मतलब चेतन है तो चेतन प्राणियों में वह विद्यमान है ये है वह निहितम गुहाम तो बुद्धि रूपी गुहा में वह निहित है स्थित है आ रहे हैं तो निहितम गुहायाम तो गुहा में यानी बुद्धि रूपी गुहा में वह उसके साक्षी के रूप में स्थित हैं तो इसी कार्यक्रम संघात में चेतनावान कार्यक्रम संघात में वह बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है प्रत्येगात्मा के रूप में वह आत्मरूप से ज्ञानी के लिए अंतिक है अति समीप है भाष्य को हम लोग कल देखते हैं